श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय श्री व्यासजी द्वारा कलयुग शुद्र और स्त्रियों का महत्ववर्णन श्री पराशर जी बोले हे महाभाग इसी विषय में महामती व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ सुनो एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्ता हुआ कि किस समय में थोड़ा सा भी और कौन उसका शुभ पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं हे मैत्रेय जी वे समस्त मुनि इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए द्विज वहां पहुंचने पर उन मुनि जनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास को गंगा में आध स्नान किए देखा वे महर्षि गण व्यास के स्नान कर चुकने गंगाजी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन जनों के सुनते हुए कलियुग ही सुरेश्वर है शुद्र ही सुरेश्वर है यह वचन कहा ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा शुद्र तुम ही सुरेश्वर हो तुम ही धन्य हो यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े हो त्रियां ही साधु हैं वे ही धन्य हैं उनसे अधिक धन्य और कौन हैं। तदनंतर जब मेरे महाभागपतर व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनि जन उनके पास पहुंचे वहां आकर जब यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास तमोनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए, भगवन् आपने जो स्तन करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही स्वर्गीय है, शुद्र ही स्वर्गीय है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, तो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना � इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे श्री पराशर जी बोले मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा हे मुनि श्रेष्ठ हूं मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो जी बोले है द्वेषगन जो फल सत्योग में दस वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में एक वर्ष द्वापर युग में एक मास और कलयुग में केवल एक दिन रात में प्राप्त कर लेता है इसी कारण ही मैंने कलयुग को सृष्ट कहा है जो फल सत्योग में ध्यान ते टाइम यज्ञ और दोपहर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में भगवान श्री चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है हे धर्मज्ञ गण कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है इसीलिए मैं कलयुग से ही अति संतुष्ट हूं अश्वद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाती है। करना पड़ता है और फिर स्वाधर्माचारण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा सयमी रहना चाहिए। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहां तक कि भ क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे देशगण, इस प्रकार वे अत्यंत कलेश से पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन, अर्थात पाक ज्ञायक का ही अधिकार है, वह शद्र द्विजों की सेवा करने से ही सदगति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अन्य जातियों की आपेक्षा धन्� शुद्र को भक्षा भक्ष अथवा पेय पेय का कोई नियम नहीं है इसीलिए मैंने उसे साधु कहा है अब स्त्रियों को किसलिए स्वीकृत कहा गया है यह बतलाते हैं पुरुषों को अपने धर्मानुपूर्व प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए हेद्विजोतमगण इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान कलेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विजसत्मों, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राज्ञ पाते आदिशुभ लोगों को प्राप्त करते हैं। किंतु स्त्रियां तो पति के समान शुभ लोगों को अन्याय ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसीलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्तुतियाँ साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिसलिए पढ़ा रहे हैं, वह इच्छा निसार पूछिए। मैं आपस हमने जो कुछ पूछना था, उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसीलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनि वरक्षत दिवापयन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं ये व्याव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपनी समस्त दोष धो डाले हैं उनके थोड़े से बैठने से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है हे द्विज श्रेष्ठ को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है इसीलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्नतर महान कलेश उठाना पड़ता है हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया अब और क्या कहूं श्री पराशर जी बोले कदनंतर उन्होंने श्री व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहां से आए थे वहां चले इस अत्यंत दुष्ट कालियोप में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान श्रीकृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवांतर प्रलय के विषय में पूछा था, वह भी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। इस प्रकार � Jai Shri Hari